बोले स्त्रियों को कितना भी समझाओ कितनी भी इधर सच्ची बातें करे लेकिन स्त्री का स्वभाव सचमुच ऐसे ही खटपट क्या स्वभाव है कब तक स्त्रियों के साथ झंझट करते रहोगे स्त्रियों को कब तक समझाते रहोगे संभालते रहोगे सुधारते रहोगे शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा अपने स्वरूप को संभालते ही तुरंत अखंड समाधि में चले गए ऐसे ज्ञान समाधि जो है न तो थोड़ा सा जरा विचार आया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 आसक्ति और ममता करके जो मन को बिखेर दिया वही मन फिर दूसरे जन्म में आकर वहाँ कीट पतंग अथवा चुंदर चूहा या साप या घोड़ा या गधा बना देता है इसलिए इच्छा करनी है प्रीति करनी है तो उस परमात्मा में कर जिसके साथ प्रीति करने मात्र से प्रकृति के पदार्थ पाले हुए कुत्ते की किनाई तुम्हारे पीछे आएंगे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 इसको मार दूंगा जो तो खैर सासू को कुत्ता नहीं भोंगता है उसलिए उस कुत्ता को मारना चाहता है लेकिन तुम्हारा मन रूपी कुत्ता और जगह तो भोंगता रहता लेकिन सदियों से जो सासू की सासू अविद्या पड़ी है जो अज्ञान पड़ा उसके लिए भोगता ही नहीं और खुल गिर भोगता है मेरे। अर्थी दोषो न पश्चती स्वार्थ में बुद्धि दब जाती विवेक दब जाता है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 ुंजन्मदाश्रय योगदाश्रय असंशयम समग्र मशय्र यथा गया यथा यहाससी तुणु हे पाथ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन तुम्हें कोई सम्राट दिखता है कोई तुम्हें शहनशाह दिखता है कोई धनवान दिखता है तो उसके धन को और शहशाही को अपने से पृथक नहीं मानकर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 समग्र ऐश्वर्य समग्र सत्ता समग्र रूप सच पूछो तो उस तुम्हारे चैतन्य है। के हैं जैसे रात्रि के स्वप्ने में तुम देखते हो कोई महत जमायत का प्रेसिडेंट है कोई कैनेडा का प्रेसिडेंट है कोई इंडिया का प्रेसिडेंट है लेकिन ये स्वप्ने में तुम्हारे सब बनाए हुए प्रेसिडेंट है तुम्ही सत्ता दी है उनको स्वप्ने के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंटों को ऐसे ही जागृत में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 हमारे बड़े भाग्य हैं कि आप आए गुरु ने कहा कि ये मकान किसका है बोले गुरुजी आपका है ये पुत्र किसके हैं कि आपके हैं अच्छा तो भोजन बनाओ जल्दी करो गुरुजी जी कौन सी सब्जी बनाए बोले जो लड़का है ना उसी का पुलाव बना दो लड़के का जैसे बकरे को आदमी कत्ल करते हैं ऐसे लड़के को कतल करके इसका पुलाव बनाओ